गहम कठिनाई सामने आनी शुरू होती है। जैसे ही हम जगत से अपनी चेतना को भीतर की तरफ मोड़ते हैं वैसे ही क्या यथार्थ है और क्या अयथार्थ इसकी जांच कठिन हो जाती है, जैसे स्वप्न में होता है स्वप्न में जो भी दिखाई पड़ता है प्रतीत होता है यथार्थ क्योंकि मापदंड का कोई उपाय नहीं होता कोई संगी साथी साथ नहीं होते कोई समाज नहीं होता आप होते हैं अकेले और जो आप देखते हैं वो होता है अगर मैं अभी आपको देख रहा हूं तो उपाय है कि मैं और से भी पूछ लूं कि आप दिखाई पड़ते हैं या नहीं अगर किसी को भी दिखाई ना पड़ते हो और मुझे ही दिखाई पड़ते तो हो तो संदेह हो जाएगा कि ब्रह्म लेकिन अगर मैं अकेला ही हूं और आप दिखाई पड़ते हैं और कोई नहीं जिससे पूछ सकूं कि जो मैं देख रहा हूं वो तुम्हें भी दिखाई पड़ता है या नहीं तो फिर जांच का कोई उपाय ना रहा स्वप्न में और यथार्थ में इतना ही तो फर्क है कि स्वप्न है निजी अनुभव जिसमें दूसरा भागीदार नहीं हो सकता क्या आप अपने स्वप्न में किसी को ले जा सकते हैं साथी बनाकर कि वो भी आपके स्वप्न को देख ले कोई उपाय नहीं एक ही स्वप्न दो व्यक्ति नहीं देख सकते और इसलिए इसका कोई मार्ग नहीं है कि दोनों तालमेल बिठाने के हमने जो देखा वो तुमने भी देखा या नहीं देखा तो जो देखा वो यथार्थ है या स्वप्न है इसे कैसे जांच बाहर के जगत में जांच हो जाती है सामूहिक सत्य और निजी सत्य में फर्क हो जाता है जो आदमी सामूहिक सत्य में जीता है उसे हम कहते हैं स्वस्थ और जो निजी सपनों में जीने लगता है उसे हम कहते हैं पागल पागल में रात में फर्क क्या है पागल रात में इतना ही फर्क है कि वो ऐसी सच्चाईयों में जी रहा है जो केवल उसके लिए ही सच्चाइया हैं और किसी के लिए सच्चाइया नहीं एक पागल अकेला बैठा है वो किसी से बात कर रहा है वो जिससे बात कर रहा है किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता सिर्फ उसी को दिखाई पड़ता आप उसे पागल कह पाते क्योंकि तो जो मात्र उसी को दिखाई पड़ता है और किसी को दिखाई नहीं पड़ता वो भ्रम होगा पागल अपने स्वप्न को सत्य मान रहा है अगर आपको भी उसका साथी दिखाई पड़ने लगे और सबको दिखाई पड़ने लगे तो फिर वो पागल नहीं होगा क्योंकि तो निजी न रही बात सार्वजनिक हो गई सार्वजनिक अगर कोई स्वप्न भी हो जाए तो यथार्थ मालूम पड़ेगा और कोई सत्य अगर निजी भी हो तो भी बड़ी कठिनाई है जांच करने की कि वो सत्य है या स्वप्न है इसलिए गुरु बहुत उपयोगी हो जाता है उस अंतर यात्रा में आपको जो अनुभव में आ रहा है वो सच में हो रहा है या सिर्फ कल्पना चल रही है किस से मेल बिठाएंगे कौन कहेगा कि ठीक है या गलत कोई और जिसको अनुभव हो चुका हो तो उसके अनुभव से आपका मेल बिठाया जा सकता तो थोड़ी सी सुविधा बनती है कि हम सपने में नहीं खो रहे लेकिन भीतर की यात्रा पर सबसे बड़ा खतरा यही है कि वहां बहुत कुछ होना शुरू होगा जिसको आप तोल ना पाएंगे कि वो वस्तु हो रहा है या सिर्फ प्रतीत हो रहा है आभास हाँ। और आप अकेले ही होंगे भीतर ये सूत्र इसी बात से संबंधित है इस महा खतरे से संबंधित है तो बहुत बार पागल लोग भी अपने को समझ लेते हैं कि वो आध्यात्मिक हो गए और तथाकथित आध्यात्मिक लोगों की अगर खोज की जाए तो उसमें सौ में ऐसी नब्बे विक्षिप्त अवस्थान हो थोड़ी संख्या नहीं है सौ में से नब्बे हालत में होते और जो उन प्रतीत हो रहा है वो केवल स्वप्न होता है लेकिन उनकी भी मजबूरी है और वो दया योग्यू तो की वे करें क्या उन्हें अनुभव होना है कोई कृष्ण से बातें कर रहा है अपने भीतर कोई राम के दर्शन कर रहा है अपने भीतर किसी को स्वर्ण नर्क दिखाई पड़ रहे हैं वस्तुता ये हो रहा है या सिर्फ कल्पना चल रही है ये स्वप्न का खेल है यह वस्तुतः कृष्ण मौजूद है बड़ी कठिन और मन मान लेने का होता है कि जो हो रहा है वो सच क्योंकि सच मानने में अहंकार की तरप्ती होती है अगर आपको कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं भीतर और मैं कहूं कि नहीं ये सच नहीं है तो आप क्रोधित होंगे तो क्यूँकी आप बड़ा मजा ले रहे थे सपना बड़ा मीठा सुखद था और एक बार कोई खड़ डाल दे के सपना दे तो फिर सुख हो जाता है सपने में सुख तभी तक आता है जब तक सत्य मानते रहे जैसे ही असत्य का ख्याल हुआ की सुख डमडोल हो जाता दोनों बातें संभव है कि भीतर जो हो रहा हो वो वास्तविक हो और भीतर जो हो रहा है वो काल्पनिक हो दोनों बातें संभव है क्या है रास्ता कैसे हम समझेंगे कि जो हो रहा है वो वास्तविक है या अवास्तविक है और भीतर आने वाली विक्षिप्त से कैसे बचेंगे साधारण पागल भी है आध्यात्मिक पागल भी है और अक्सर तो ऐसा होता है कि साधारण पागलों को अगर मौका मिल जाए तो वे बहुत जल्दी आध्यात्मिक पागल हो जाते हैं। साधारण पागल की तो निंदा भी होती है अध्यात्मिक पागल को सम्मान मिलने लगता है लोग कहते हैं मस्त लोग कहते हैं समाधि आप जान के हैरान होंगे आधुनिकतम मन विज्ञान की खोजों में एक खोज ये भी है कि जिन मुल्कों में धर्म कम हो जाता है वहाँ पागलों की संख्या बढ़ जाती है इससे लोग ये समझते हैं कम से कम भारत के धार्मिक लोग ऐसा समझते हैं कि धर्म बड़ी ऊंची चीज है इसलिए जहाँ धर्म नहीं रहता वहाँ लोग पागल हो जाते हैं ऐसा मामला नहीं जहाँ धर्म है वहाँ पागलों को आध्यात्मिक होने का मौका रहता है आध्यात्मिक ढंग से पागल हो सकते हैं इसलिए पागलों की संख्या ज्यादा नहीं दिखाई पड़ती उनमें से बड़ी संख्या आध्यात्मिक साधु संत होकर बैठ जाती धर्म नहीं है वहाँ पागल को सिर्फ साधारण पागल होने का उपाय है आध्यात्मिक पागल होने का उपाय नहीं इसलिए जहाँ धर्म नहीं है वहाँ पागलों की संख्या बढ़ जाती है इससे आप ये मत समझना की जो धर्म वहाँ पागलों की संख्या कम संख्या उतनी ही है लेकिन वहाँ पागल पागल की तरह नहीं समझे उनको उपाय अब जैसे समझे ऐसे पागलों से मेरा काफी संबंध अगर एक आदमी सौ बार हाथ धोता हो नल के नीचे सूखी के लिए तो सारी दुनिया में उसको पागल समझा जाए हिंदुस्तान में वो साधक हो सकता है मैं एक सज्जन को जानता हूं जो सुबह नल पर तीन बजे चार बजे पहुंच जाते हैं पानी भरने को क्योंकि उनका ऐसा ख्याल है अगर किसी स्त्री की दृष्टि पड़ जाए पानी भरते वक्त तो वो पानी अशुद्ध हो गए फिर भी अगर किसी की स्त्री दृष्टि पड़ जाए कोई स्त्री निकल जाए तो वो तत्काल पानी उल के बर्तन को फिर साफ करके फिर पानी भरते ऐसा कई दफा हो जाता है कोई सौ सौ बार वो बर्तन साफ करके पानी भरना पड़ता लोगों को बड़ा आदर देते अद्भुत साधक उनका काम यही है ज्यादातर इसी में उनका समय व्यतीत होता है बर्तन साफ करने में फिर पानी भरने में फिर कोई स्त्रियों की कोई कमी नहीं है वो निकल ही रही है चरा सी भरत पड़ गई कि अशुद्ध हो गए उनको लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का बड़ा कहरा साधक है पानी अपवित्र हो जाए जिसका स्त्री को देख के ब्रह्मचर्य की साधना जरूर हो गई मगर ये आदमी पागल है अपसे है।, है इसके मन में स्त्री से इतना भयभीत है कि इसका पानी अशुद्ध हो जाता है और स्त्री से ही आदमी पृथक हुआ है और कितना ही ध्र शरीर को स्त्री से ये शरीर मुक्त हो नहीं सकता स्त्री का ही खून मांस मच्छा हड्डी शरीर में जिस पानी को ये शुद्ध करके शरीर में पी रहा है वहां स्त्री मौजूद है वो सब नष्ट कर ये दुनिया में कहीं भी ये आदमी होता ये पागलखाने में होता इस मुल्क में ये सम्मानित है आदृत और पुरुष ही आदर देते हैं ऐसा नहीं स्त्री और ज्यादा आदर देती स्त्री उस आदमी को कभी आदर नहीं दे सकती जो स्त्री को आदर दे स्त्री उसी को आदर दे सकती है जो उसकी निंदा करे क्योंकि जो निंदा करता लगता है ऊपर हो गया और जो आदर करता है लगता है अभी हमारे साथ ही खड़ा है तरह के जो पागल है उनको स्त्रियों जितना आदर देती है उतना पुरुष नहीं देते किंतु स्त्रियों की भयंकर निंदा कर रहे हैं अब इससे बड़ी और निंदा कुछ नहीं हो सकती कि स्त्री को देख के उनका वर्तन का पानी अपवित्र हो जाता ये विक्षुप्ताएं, ऐसी विक्षुप्ताएं बाहर भी चलती है भीतर भी चलती हैं बाहर चलती हूं तो दिखाई भी पड़ जाती हूं भीतर चलती हूं तो दिखाई भी नहीं पड़ती ये सूत्र इस संबंध में सचेत करने वाला है कि भीतर साधक जब प्रवेश करता है तो कैसे खतरे उसे पकड़ ले सकते है प्रक्षेपण प्रोजेक्शन सबसे बड़ा खतरा है और तब और सत्य के संधानी तेरे मन आत्मा जंगल में दौड़ने फिरने वाले पागल हाथी की तरह हो जाएगी जंगल के वृक्षों को जीवित शत्रु मानकर पागल हाथी सूर्य प्रकाश से चट्टानों पर नाचने वाली अस्थिर छायाओं को मारने की चेष्टा में ही समाप्त हो जाता इस सूत्र के पहले हमने समझा कि जब व्यक्ति की चेतना भीतर स्थिर हो जाती है लौ की भांति जहाँ हवा का कोई कंपन न हो तब छोटा सा भी विचार इस चेतना के आस आए तो मन के पर्दे पर उसकी छाया बनती जैसे कि कोई कमरा है शुद्ध दीवालों का बंद है कोई हवा का झोंका नहीं आ रहा दी की ज्योति सतत जल रही है अकम् तब एक छोटा सा एक छोटी तितली कमरे में उड़ने लगे तो उस उड़ती तितली और प्रकाश के संबंध में दीवाल पर तितली की बड़ी छाया निर्मित होने लगी उड़ेगी दीवाल पर छाया उड़ेगी साधारणता इसका पता नहीं चलता क्योंकि कमरे में बहुत चीजें बहुत छायाएं बन रही और दिन की लोग खुद ही कप रही इसलिए सब छायाएं कप रही है कमरा छायाओं से भरा है और गंदा है और दीवारे सफेद भी नहीं है काली है कुछ पता नहीं चल रहा जैसे जेस से मन शुद्ध होता जाएगा दीवाले शुभ्र होने लगेगी जरा भी छाया होगी तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगी अंकित होगी और जैसे जैसे लो ठेर होने लगेगी दिमाग साफ होंगी लो बिल्कुल ठहरी होगी तो जरा से विचार की भी कंपन स्थिति छाया निर्मित करेगी विचार की भी छाया होगी विचार भी पारदर्शी नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं और चेतना जब थे होती है तो विचार की छाया मन के पर्दे के बनती है। उस छाया को अगर हमने जोर से पकड़ लिया तो हम विक्षिप्त हो जाएंगे और बड़ी सुखद छायाएं भी बनती है बड़ी प्रीतिकर जिनको पकड़ लेने का मन होता है अब अगर कृष्ण बांसुरी बजा रहे हो दीवाल तो खड़े हो तो कौन नहीं होगा जो उनके पैर न पकड़ ले हिम्मत किसकी जब सारे संसार के विचार छूट जाते हैं तो हमारे अचेतन गर्भ में जो विचार सदियों सदियों के संस्कार बन के पड़े हैं जो हमारा खून मांस मज्जा में प्रवेश कर रहे हैं अब जब अगर एक आदमी हिंदू घर में कई बार पैदा हुआ है, तो कृष्ण राम उसके बहुत गहरे में उतर गए कोई अगर जैन घर में बहुत बार पैदा हुआ है तो महावीर उसके बहुत गहरे में उतरदे वो विचार गहरे से गहरी भूमि में प्रविष्ट हो गया है और जब हम सारे विचार उखाड़ कर फेंक देंगे तब भी वो विचार नहीं उखड़ गया वो मौजूद है और जब मन परिपूर्ण शुद्ध होने लगेगा और चित्र की लोसान फिर हो जाएगी तो वो महावीर का जो विचार अचेतन में पड़ा है वो जो प्रतिमा महावीर के अचेतन में पड़ी उसकी छाया बनने शुरू हो जाएगी वो जो छाया दीवार पर बनेगी लगेगी कि महावीर का दर्शन हो रहा है और कितनी बार चाहा था कि महावीर का दर्शन हो कृष्ण का क्राइस्ट का दर्शन हो और आज वो अहोभाग्य का क्षण आया कि दर्शन हो रहा है अब ये छाया खतरनाक हो राम कृष्ण बुद्ध महावीर क्राइस्ट सहयोगी है बड़े दूर तक सहयोगी है लेकिन अंतिम क्षण में वे भी बाधाएं हो जाते हैं और अंतिम क्षण में हमसे भी मुक्त हो जाना पड़ता है ये छायाएं सुख हो तो पकड़ने लेने का मन होता है ये छायाएं दुख हो तो इनसे भयभीत होकर आदमी पागल हो सकता है पागलपन दो तरह के हो सकते हैं भीतर अगर आपको भीतर नर्क दिखाई पड़ने लगे तो आप उससे लड़ने में लग जाएंगे। अगर आपको भीतर स्वर्ग दिखाई पड़ने लगे तो आप उसके साथ एक होने में लग जाएंगे लेकिन दोनों हालत में आप चूक जाएंगे ज्योति और दोनों हालत में फंस जाएंगे छाया से एक संसार है हमारे बाहर और एक संसार हमारे भीतर भी है स्वप्न का जब हम बाहर के संसार से छूटते हैं तो स्वप्न के संसार के साथ हमारा मिलन होता है। वो संसार अलग अलग ढंग का है क्योंकि हर आदमी ने अलग अलग तरह के सपने देखे और अलग -अलग के है और हर आदमी ने अलग अलग तरह के विचार किए और हर आदमी ने अलग अलग तरह की वासनाएं और आकांक्षाएं और इच्छाओं का सार अपने भीतर संग्रहित कर लिया अगर हम इसको ही भारत की पारिभाषिकब् सब्द, शब्दावली में कहे तो यही हमारा कर्म संस्कार है जब सब छूट जाता है तो हमारे कर्मों की शुद्ध विचार धारणाएं प्रत्येक कंसेप्ट हमारे चित्त की दीवार पर प्रकट होने शुरू हो जाते अभी पश्चिम में एल और उस तरह के बहुत से ड्रग्स पर बड़ा काम चलता है और एक बहुत अनूठी बात पता चली जो कि भारत को हजारों बल्कि लाखों सालों से ख्याल में थी लेकिन पश्चिम को तो जब तक कोई वैज्ञानिक ढंग से पता नहीं चल जाए बात तब तक, तक स्वीकृत नहीं होती LSD के प्रयोग से एक अनूठी बात अनुभव में आई पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक आलदले ने एल एस लिया लेने के बाद ये जगत खो गया और इस जगत की जगह स्वर्गव मनोकामनाओं का एक लोक प्रकट हुआ तो, तो इतना प्रभावित हो गया है एल एस डी से इस मादक औषधि से इतना प्रभावित हो गया कि लिखा है कि कबीर और नानक और मीरा जिस स्थिति को सैकड़ों जन्मो और मालूम कितने उपायों के बाद उपलब्ध हुए एल का एक इंजेक्शन या एक गोली उस में प्रवेश करवा देती थी स्वर्ग प्रकट हो गया तो मुकाबला न कर सके इतने रंग उससे प्रकट होने लगे साधारण कमरा जिसमें वो बैठा था वो ऐसा हो गया कि इंद्र का कक्ष भी उतना सुंदर न होगा जरा सी आवाज मतु संगीत बन गई सब रंग गहम और प्रगाढ़ हो गए छुद्र खो गया विराट का सौंदर्य प्रकट हो गया उसने लिखा की मैंने स्वर्ग देखा फिर एक कैथोलिक विचारक ने एल एस डी लिया लेकिन उसने नर्क देखा उसे स्वर्ग दिखाई नहीं पड़ा उसने बहन कर आग की लपटें देखी जलते हुए लोग देखे बड़ी बुरी कड़ाह देखी छोटी सी आवाज भी तांडव तांड बन गई भीतर। जो भी देखा भी देखा और उसने अंडले के खिलाफ लिखा की बात ठीक नहीं स्वर्ग के भीतर। एल से स्वर्ग पैदा होता है ये बात ठीक नहीं एलएसडी से नर्क पैदा होता है एलएसडी से कुछ भी पैदा नहीं होता न जानवर ठीक है नक्सले ठीक है वही दिखाई पड़ने लगता है जो आपके भीतर गहन संस्कारों में छिपा है वही हो जाता है। आपके भीतर के दरवाजे तोड़ देता है और आपके अचेतन की दीवाले तोड़ देता है जो आपके भीतर छिपा है जानर के भीतर अगर नर्क छिपा था तो नर्क प्रकट हो गया अगर स्वर्ग छिपा था तो स्वर्ग प्रकट हो गया जो छिपा था वो प्रकट हो गया उसको आपने अपूर्व मन की दीवार पर देख लिया जो रंग है सप्तवर्णी और वे जो सुगंध है और संगीत का जो अनुभव है या तांडव का विध्वंस का आप का वो सब आपके मन का संस्कार है जो आपकी चेतना के सामने आता है तो उसमें तो तो मन की दीवार तो पर प्रकट हो जाते है। अगर ठीक से समझे तो स्वर्ग और नर्क कहीं भी नहीं और मर्ते क्षण में कुछ लोगों को लगता है कि वे नर्क जा रहे हैं कुछ लोगों को जाता है लगता है की वे स्वर्ग जा रहे हैं वो भी मृत्यु की चोट में आपका अचेतन टूट गया है और आपके मन के पर्दे पर चीजें फैल रही तिब्बत में इसके लिए बड़े गहन प्रयोग पैदा किए गए एक बड़ा प्रयोग है बारदो तिब्बत में मरते आदमी को मरते वक्त वो एक साधना करवाते हैं पर वो एकदम से नहीं करवाया जा सकती जीवन में उसने की हो तो मरते वक्त उसका प्रयोग किया जा सकता है बार एक तरह का ध्यान है इस ध्यान में साधक को सचेतन रूप से स्वर्ग और नरक की यात्रा करवाई जाती है साधक शांत होकर पड़ जाता है शिथिल हो जाता है उसका जो मार्गदर्शक है उसका गुरु है उसके प्रति अपने को समर्पित कर देता है और कहता है अब तुम तो मुझे जहां ले चलो एक विशेष वातावरण में जब साधक बिल्कुल शिथिल होता है और करीब करीब सम्मोहित हेपनोटाइज अवस्था में होता है और अपना चिंतन अपना विचार अपना तर्क सब छोड़ देता है वो जो गुरु उसके पास है उसका मार्गदर्शक गाइड जो उसे स्वर्ग नर्क में ले जा रहा है उसके साथ चलने को राजीव होता है फिर गुरु उसे क्रमश जैसे कि सम्मोहित व्यक्ति को क्रमशाह गहरे ले जाया जाता है वैसे उसे गहरे ले जाने लगता है पहले वो उसे गहरा सुझाव देता है की तू मूर्छित हो रहा है बेहोश हो रहा है और स्वीकार करता है सहयोग करता है फिर उसे सुझाव देता है कि मूल छाई इतनी गहन हो गयी की अब तेरे कानों को मेरी आवाज के सिवाय किसी की आवाज ना सुनाई पड़ेगी स्वीकार कर लेता सब आवाजें बंद हो जाती सम्मोन में भी यही प्रयोग है जब सारी आवाजें बंद हो जाती हैं और जब सिर्फ मार्गदर्शक की आवाज सुनाई पड़ती है तब मार्गदर्शक प्रयोग करके देखता है हाथ में सुन है और कहता है कि हाथ में मैं कोई सुई नहीं चुपो रहा हूं तो तरह की की पीड़ा पीड़ा नहीं नहीं होगा हाथ हाथ सुई है हटता भी नहीं। साधक पीड़ा की कोई खबर नहीं देता पैर में अंगारा छुआ देता है और कहता है कि साधारण डंडा पत्थर तेरे पैर से स्पर्श कर रहा हूं साधक चीख मार के पैर नहीं हटा देता अंगारा पैर को छूता है साधक को कोई पता नहीं चलता अब मार्गदर्शक जानता है कि साधक ने अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया अगर पूरा समर्पण हो तो अंगारे से छुए गए पैर में भी नहीं आता है और अगर आपने सुना हो कि लोग आग पर नाच के निकल जाते हैं और आग उनको नहीं जलाती तो इसमें कुछ जादू मत समझ लेना सिर्फ मन का भाव है इससे उल्टा भी होता है सम्मोहित हिप्रोटाइज व्यक्ति को अगर हाथ में कंकर रख दिया जाए और कहा जा जाए कि बहन कर चलता हुआ अंगारा है वो सम्मोहित व्यक्ति चीख मार के हाथ हटा लेगा कंकर को फेंक देगा यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि मन की बात है लेकिन मजा तो ये है कि हाथ पर फोला आ जाता है हम जो देख रहे हैं वो बहुत कुछ हमारे मन का खेल हम जो जी रहे हैं वो बहुत कुछ हमारे मन का खेद अगर किसी के पास आपको बहुत सुख मिलता है वो भी मन का खेल है और किसी के पास आपको बहुत दुख मिलता है वो भी मन का खेल है जब कनकर से फफोले आ जाते हो और अंगार से हाथ पर फफोला ना आता हो तो आप समझ सकते हैं कि मन की कितनी क्षमता है जब मार्गदर्शक ठीक से देख लेता है कि अब साधक पूरा समर्पित है और अगर मैं उसकी गर्दन भी काट दू तो भी इसकी चीख न निकलेगी तब वो उसे यात्रा पर ले चलता है वो कहता है पहले नरक में पहले नरक के द्वार पर तू खड़ा है फिर वो पूरा वर्णन करता है नर्क के द्वार का फिर नर्क के भीतर फिर पहले नर्क का पूरा वर्णन करता है और वो जो जो कहता जाता है साधक वही वही देखने लगता है साधक के मन में जो संस्कार पड़े इस सहयोग में सारे संस्कार प्रकट हो जाते हैं और मन की दीवार पर नर्क निर्मित हो जाते आप साधक के चेहरे को भी बाहर से देख कह सकते हैं कि वो भयंकर पीड़ा से गुजर रहा है फिर दूसरा नर, फिर तीसरा नर, फिर वो सात नर्कों की यात्रा पर ले जाता है इस सारी पीड़ा में भयंकर पीड़ा में गुजर के साधक उसके भीतर जो जो पीड़ा के भाव छिपे थे इन नरकुं उन्हीं के प्रतीक हैं। जो जो संभावना थी पीड़ा की जिसकी वो कल्पना कर सकता था नरकुंड उ की चित्रावली है नरक आदमी के मन को देख के सोचे गए स्वर्ग भी जब इन सारी पीड़ाओं से वो गुजर जाता है तो उसके मन में जो जो विचार छिपे थे वे तो सब सचेतन हो गए होते हैं और सचेतन होकर उनसे छुटकारा हो गया होता है अब तो आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि मन में जो बात भी गहरे में पड़ी है यदि कौन सा सचेतन हो जाए तो उससे हमारा छुटकारा हो जाता है फ्राय का मनोविश्लेषण वर्षो तक यही करता है कोई बीमार है तो वर्षों तक साइको एनालिसिस चलती है वो बीमार अपनी बातें कहता जाता है चिकित्सक सुनता जाता है और पूछता है और पूछता है उसके भीतर जो जो दबा है उसे निकालता चला जाता है जब सारी बातें भीतर से निकल कर बाहर आ जाती है विचार में बीमार अचानक अपनी बीमारी ऐसी मुक्त हो जाता है अचेतन में दबा हुआ विचार धक्के देता है निकलने के लिए उसकी निकलने की कोशिश और हमारी दबाने की कोशिश में ही रोक पैदा होता है जब हम उसे निकाल ही लेते हैं बाहर तक जैसे केतली में भाप भरी हो और आप ढक्कन बंद किए हो मुंह भी बंद किए हो केतली की टोटी भी बंद किए हो तो फिर केतली रुग्ण अवस्था में आ गई अब विस्फोट होगा इसे निकल जाने दे सब ऐसी ही हालत में हैं ज्वालामुखी न मालूम क्या क्या जन्म जन्मो में हमने दबा इकट्ठा कर रखा है उसमें ही हमारे नर्क और नए और कामना हमने संजो रखी उसी में हमारे स्वर्ग जब साधक पहुंच जाता है लड़कों में फिर उसे स्वर्गो में ले जाया जाता है फिर है पहला स्वर्ग दूसरा स्वर्ग और सात स्वर्ग उन सब का वर्णन और साधक का चेहरा बताता है कि वो बड़े अद्भुत लोक में प्रवेश कर रहा है उसके चेहरे की शांति आनंद की पुलक उसका रोमांच बाहर से भी अनुभव होता है की भीतर वो कहीं जा रहा है न कहीं जा रहा है कहीं से आ रहा है लेकिन मन प्रोजेक्टर्स का काम कर रहा है और मन के पर्दे पर सारी चीजें बनती जा रही वो देख रहा है इस प्रयोग को मरते वक्त भी करवाया जाता है और साधक को कहा जाता है इस प्रयोग को करवाते कि ये सब तेरे मन का खेल है और मरने के बाद शरीर के छूटते ही तेरे मन में दबा हुआ जो भी है वो शरीर के सहारे ही दबाया जा सकता था शरीर के छूटते ही तेरा दबा हुआ सब विस्फोट होगा तब तू स्मरण रखना हो घबराना मत की ये मन का ही खेल इसलिए मरते वक्त जो लोगों को स्वर्ग नर्द के अनुभव हो जाते मन का ही खेल पर जिन्होंने उन अनुभवों को लिखा है उन्होंने तो वास्तविक ही जाना है जो देखा है वो वास्तविक था भीतर बिल्कुल वास्तविक था स्वर्ग नरक प्रतीक भला हो लेकिन बिल्कुल झूठे नहीं है मन के सत्य हैं। बार्दों में साधक को मरते वक्त समझा दिया जाता है कि ये सब तू अभी देख रहा है मरने के बाद बहुत प्रगाढ़ होकर देखेगा तब घबराना मत और होश कायम रखना कि ये सब मन का ही खेल है ये नरक मेरे हैं ये स्वर्ग मेरे अगर तुम दोनों का ख्याल रख सका कि ये मेरे मन के ही खेल है तो तू दोनों के पार चला जाएगा और मुक्त हो जाएगा अगर मरने के पहले ये प्रयोग कई बार करा दिया गया हो तो मरने के बाद भी ख्याल रखा जा सकता है जीने की भी कला नहीं होती मरने की भी कला होती और हम तो जीना ही नहीं जानते तो मरना तो हम कैसे जाने हैं तो यही पता नहीं कैसे जी कैसे मरना भी सीखना होता है कोई ठीक से न मरे तो बड़ी मुश्किल में पड़ता है और ठीक से जो मर जाता है वो मुश्किल से छूट जाता है ये सूत्र कहता है कि तेरी स्थिति जब तू तो बिल्कुल भीतर प्रविष्ट हो जाएगा और बाहर का लोग छूट जाएगा एक पागल हाथी जैसी हो सकती है सावधान रहना क्योंकि पागल हाथी देखता है चट्टानों पर वृक्षों की हिलती शाखाओं की छाया समझता है कोई दुश्मन जाता है चट्टानों से टूट जाता है खुद ही क्योंकि चट्टानों का क्या बिगड़ेगा अपने लघु लोहन कर लेता है है कर लेता है। अपनी ही मौत का कारण बन जाता है मगर जब पागल हाथी लड़ता है चट्टानों से तब उसको पता नहीं कि वो जिससे लड़ रहा है वो कल्पना का खेल संसार में भी हम जिनसे लड़ रहे हैं थोड़ा खोज बीन करेंगे तो बहुत कुछ कल्पना का खेल ही पाएंगे फिर भीतर भी यही लड़ाई चल सकती है। लड़ना मत मोहित भी मत होना साक्षी बने रहना और जानना की जरूर मेरी चेतना और मन की दीवार के बीच कोई विचार कोई बीच संस्कार आ गया है जिससे मुझे ये सब दिखाई पड़ रहा है ये होश रखना। दुख हो तो भी सुख हो तो भी नर्क हो तो भी स्वर्ग हो तो भी सावधान हो नहीं तो कहीं अहम की चिंता में देव की भूमि पर तेरी आत्मा के पैर न उखड़ जाए ये पैर उखड़ सकते हैं दो तो तरह से या तो तू लड़ने में लग जाए और या तू भोगने में लग जाए स्वर्ग दिखाई पड़ने लगे तो आदमी भोगने में लग जाता नक दिखाई पड़ने लगे तो लड़ने में लग जाता दोनों ही हालत में उस भूल से पैर उखड़ जाते हैं दोनों ही हालत में वो जो चेतना है उस पे तो दृष्टि नहीं रहती वो जो बाहर मन के पर्दे तक तो खेल हो रहा है उस पे दृष्टि चली जाती है। सावधान हो नहीं तो कहीं तेरी आत्मा परमात्मा को भूल अपने काम कांपते मन के ऊपर नियंत्रण न खो बैठे। और इस प्रकार अपनी जीत का फल भी न कमा दे परिवर्तन से सावधान क्योंकि परिवर्तन तेरा बड़ा शत्रु है यह परिवर्तन लड़कर तुझे तेरे मार्ग से निकाल बाहर करेगा और तुझे संदेह के दुष्ट दलदल में नजार देगा परिवर्तन से सावधान क्या आधार होगा भीतर जांचने का कि जो मैं देख रहा हूँ वो स्वप्न है या सत्य एक होगा आधार अगर वो बदल रहा हो तो स्वप्न अगर ना बदल रहा हो तो सत्य परिवर्तन इसे हम समझे सत्य की बहुत परिभाषाएं खोजी गई हैं जगत में अनेक मनुष्यों ने सत्य को न मालूम कितने कितने रूपों में परिभाषित किया है सत्य क्या है इसका अनुसंधान चलता रहा है सदियों सदियों में सारा दर्शन सारे शास्त्र इसकी खोज में लगे हैं क्या है सत्य और क्या है असत्य आसान नहीं है काम जितनी आसानी से हम किसी चीज को कह देते हैं असत्य और किसी चीज को कह देते हैं सत्य उतना आसान नहीं है। बहुत जटिल है और बहुत सूक्ष्म और कोई मापदंड होना चाहिए जिससे हम जान सकें कि क्या है सत्य क्या है असत्य कुछ लोग कह देते हैं जो आँख से दिखाई पड़ता है वो सत्य जो प्रत्यक्ष है वो सत्य आँख से तो स्वप्न भी दिखाई पड़ते है आंख से तो झूठ भी दिखाई पड़ती है रस्सी पड़ी है और आंख से सांप दिखाई पड़ती है आंख से ही दिखाई पड़ती है आंख बंद करने से नहीं दिखाई पड़ती अंधेरे को नहीं दिखाई पड़ती आंख वाले को दिखाई पड़ती किसी अंधेरे को कभी वह नहीं होता कि रस्सी जो पड़ी है वो सांप न रस्सी दिखाई पड़ती ना सांप का कोई उपाय है देखने का आंख वाले को दिखाई पड़ जाती अंधेरे में कभी रस्सी सांप और बाघ खड़ा होता है जो दिखाई पड़ा था वो दिखाई तो पड़ा ही था आँख से ही दिखाई पड़ा था और अपनी ही आँख से दिखाई पड़ा था लोग कहते हैं दूसरे की आंख पर भरोसा मत करना अपनी ही आँख पर भरोसा करने से क्या होने वाला है सपने अपनी ही आँख से हम देखते हैं, ब्रह्म भी अपनी ही आँख से देखते हैं, जब वो हमें दिखाई पड़ते तो बिल्कुल वास्तविक होते तब उनमें रंच मात्र भी संदेह नहीं होता आंख से देखने से सत्य का कोई निर्णय नहीं होता किस चीज को सत्य कहे जिसको सब मानते हो ऐसी भी परिभाषाएं कि जिसको लोक मानता हो वो सत्य व्यक्ति की बातों में मत पड़ना क्योंकि व्यक्ति भूलना पड़ सकता है। लेकिन पूरे के पूरे लोग पूरे के पूरे समाज भूल में पड़ सकते पड़े हैं एक समाज एक बात को मानता है तो उस समाज को वो बात दिखाई पड़ती है मानता से दिखाई पड़ती है आपके ख्याल में भी नहीं आती उस समाज को ख्याल में आती उसको दिखाई पड़ती है। अब जिससे अगर चीन में वो जपटी नाक को सुंदर मानते हैं तो पूरे चीन में वो दिखाई पड़ती है की सुंदर है और आपको में भी नहीं आती कि दबी जपटीनाक कैसे सुंदर हो सकती है आप भी मत सोचना कि आप समझदार हो वो ना समझ लंबी नाक सुंदर है यह आपकी मान्यता है क्योंकि तो सुंदर का क्या हिसाब लंबी क्या सुंदर है आखिर लंबाई में क्या सौंदर्य है धारणा है कि लंबी सुंदर है तो पूरे समाज को दिखाई पड़ती है धारणा है कि गोरा शरीर सुंदर है तो फिर पूरे समाज को दिखाई पड़ता है लेकिन ऐसे समाज हैं जहाँ कि गोरा शरीर सुंदर नहीं है इस मुल्क में भी हमने गोरे शरीर को बहुत गहरा सुंदर नहीं माना इसलिए राम और कृष्ण को हमने सांवला रखा ठेके नहीं पकता नहीं क्योंकि तो जैसा हम बोलते वैसा सांवला रंग होता भी नहीं लेकिन सांवले को हमने सुंदर माना था उस समय वक्त बदला फैशन बदल जाते अब अगर कृष्ण पैदा हो तो सांवले पैदा होना ठीक नहीं अब अगर उनको सावले पैदा ना हो तो अमेरिका में निगरोज में पैदा होना चाहिए क्योंकि अब उन्होंने वहां नारा दिया ब्लैक इज ब्यूटीफुल। काला जो है वो सुंदर है पर काला सुंदर है ये भी मान्यता है और सफेद सुंदर ये भी मान्यता है और सिखावन पर है जो हम सीख लेते हैं वो हमें सुंदर दिखाई पड़ने लगता है जो हम मान लेते हैं कुरूप है वो हमें कुरूप दिखाई पड़ने लगता है ये मान्यताएं है सत्य नहीं है और पूरा समाज मान लेता है तो बहुत सत्य मालूम पड़ते हैं अब देखिए जैन मुनि है दिगंबर वो स्नान नहीं करते नहीं करते से बदबू आती है। आएगी ही उनके पास बैठ के बातचीत करने में मितली आने लगे घबराहट होने लगे लेकिन जैन इस कारण को बहुत आदर देते हैं क्यों? क्योंकि एक मान्यता है, और वो मान्यता ये है कि उन्होंने शरीर का मोह छोड़ दिया तो जब मोह ही छोड़ दिया तो क्या धटून और क्या स्नान ये तो सजावटें हैं श्रृंगार है। स्नान करना ततुंग करना ये तो श्रृंगार है सजावट है जो शरीर अपने को मानता ही नहीं अपने को आत्मा मानता है वो क्यों ततुंग करे हो, क्यों स्नान करे शरीर को क्यों सजाए जो ऐसा मानते हैं उनको मुनि के मुंह से आती बास बड़ी सुगंधित मालूम पड़ती है पड़ेगी इस बास में त्याग की सुगंध है। इस दुर्गंध में विराग की सुगंध है और ऐसे मानने वाले को अगर मुनू के मुंह से बांसना है तो वो समझेगा कि चोरी छिपे टूथपेस्ट कर रहा कर रहे हैं कुछ कर भी रहे हैं ऐसा भी नहीं कि नहीं कर रहे हैं क्योंकि तो कुछ समझदार है वो दोहरा फायदा ले रहे हैं चोरी छिपाकर वो अपना टूथपेस्ट भी हैं उसको भी कर लेते हैं मौका मिल जाता है तो स्पंज भी कर लेते हैं शरीर पर क्योंकि बदबू बदबू है पर अगर शरीर से बदबू ना आए तो भक्त को संदेह हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है अब ये बड़ी कठिन बात मालूम पड़ती है लेकिन इतनी कठिन नहीं अभी अमेरिका में युवकों के हिपियों के समूह उन्होंने पश्चिम में चलने वाले सब सौंदर्य के साधनों का विरोध कर दिया है साबुन का उपयोग नहीं करेंगे डिओडरेंट का उपयोग नहीं करेंगे पाउडर का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि शरीर की गंध बड़ी सुखद है प्राकृतिक तो अगर शरीर से पसीने की बास आती है तो स्वाभाविक है और आनी चाहिए इसको छिपाना आर्टिफिशियल है इस पर साबुन लगा के इसको दबाना और पाउडर छिड़क के इसको रोकना झूठा है ये आदमी झूठा है जो ऐसा कर रहा है और अगर ऐसे आदमी के पास आप जाते हैं तो असली आदमी से आपका मिलना नहीं हो पाएगा तो हिप्पी कहते हैं कि जो सहज है वो सुंदर है जो स्वाभाविक है वो सुंदर है इसलिए अगर इत्र इस के शरीर ऐसी बांस आ रही तो उस बांस का आनंद लो क्यूँकी वो स्वाभाविक है और सारी दुनिया में सारे पशु उसका ले रहे हैं आदमी क्यों नहीं ले रहा क्योंकि आदमी फाल्स झूठा है तो हिप्पी गंदे रहने लगे गंदे उनके हिसाब से जो मानते हैं कि ये गंदगी है अपने हिसाब से नहीं अपने हिसाब से तो सहज स्वाभाविक हो रहे हैं आप गंदे हैं क्योंकि आप झूठे हैं ये सब मान्यता है अगर आप हिप्पियों के समूह में जाए और ठीक साफ सुथरे कपड़े पहने हो और शरीर से पशुओं की बदबू ना आती हो तो आपको हिप्पियो का समूह स्वीकार नहीं करेगा आपको निकाल बाहर करेगा क्योंकि आदमी आप ठीक नहीं थोड़े गड़बड़ पुरानी धारणा के पिटे पिटाए और झूठे वास्तविक नहीं है समूह भी एक मान्यता को मान ले तो वो सत्य दिखाई पड़ने लगती है और जो समूह में पैदा होता है वो उसी धारणा में पलता है बड़ा होता है वो उसको सत्य दिखाई पड़ने लगती है तो क्या है सत्य अपनी आख से देखा हुआ भी असत्य हो जाता है समूह की मान्यता भी असत्य हो जाती है जिसको एक आदमी महात्मा मानता है दूसरा समूह उसको बिल्कुल महात्मा मानने को तैयार नहीं होता जेनों से पूछे की कृष्ण भगवान मान नहीं सकते उन्होंने अपनी किताबों उन्हों में उनको नर्क में डाल दिया क्योंकि तो आदमी कैसे भगवान हो सकता है भगवान तो होना चाहिए विरागी और यह आदमी बांस बजा रहा और नाच रहा और इसके आसपास स्त्रियां हैं नाच रही यह आदमी कैसे भगवान हो सकता है ये आदमी भगवान नहीं तो जैनों ने अपने शास्त्रों में कृष्ण को नर्क में डाल रखा है और इस पूरे कल्प के समाप्त होने के बाद ही वो नर्क से छूट सकेंगे इसमें कुछ नाराज होने की बात नहीं है इसमें जैनी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनकी धारणा का जो सत्य है उसमें कृष्ण बिल्कुल ठीक नहीं पड़ते बिल्कुल ठीक नहीं पढ़ते अपनी अपनी धारणा हम्मत को जो लोग अहिंसा को मानते हैं वो कैसे मान सकेंगे कि पैगंबर है हाथ में तलवार है और जो मोहम्मद को मानते हैं वो महावीर बुद्ध को भगोड़े मानते हैं क्योंकि जो जिंदगी को छोड़ के भाग गए और जिंदगी जहां की बुराई से लड़ना है जहां की बुराई को पराजित करना है वहां से जो भाग गए इन भगोड़ों को पैगम्बर और तीर्थन कैसे माना जा सकता ये तो कायर है मोहम्मद लड़ रहा है जिंदगी में जहां बुराई है उसको काटना है तलवार लेके खड़ा है और ये सब भाग खड़े हुए भागने से बुराई तो मिटती नहीं इसलिए इस्लाम कहता है बुराई से तो लड़ना पड़ेगा और अगर बुरे आदमी के हाथ में तलवार है तो अच्छे आदमी के हाथ में तलवार होनी चाहिए नहीं तो बुरा आदमी जीतेगा तो इस्लाम कहता है की महावीर बुद्ध इन सब के कारण बुराई जीत गई क्योंकि बुरा आदमी तलवार छोड़ता नहीं अच्छा आदमी तलवार छोड़ देता है अब किसको कहो कि कौन सत्य समूह के सत्य भी मान्यताओं के सत्य है और जो आदमी उसमें बड़ा होता है। तो होता है है है है वो उसी से देखता उसकी पर उसको वही दिखाई पड़ता जो उसके दे दिया। भारत ने एक सत्य की और ही कसौटी खोजी न तुम्हारी आख न समूह की आंख सत्य की एक कसोटी खोजी जो बाहर भीतर दोनों जगह काम आएगी और वो ये है कि जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं जो शाश्वत है वही सत्य रात स्वप्न देखा सुबह उठ के पाया कि झूठ था क्यों आप पाते है की झूठ था क्या कारण है झूठ पाने का क्या आधार है आपके पास कहने का की स्वप्न झूठ था पहली तो बात यह कि स्वप्न मौजूद नहीं है कि आप तोल सके जागरण से वो जा चुका जब स्वप्न था तब जागरण नहीं था आप एक कमरे में सोए, रात आपने देखा कि आप सपने में एक महल में फिर तो सुबह उठे आपने अपने को अपने कमरे में पाया आप कहते है वो महल झूठा था लेकिन कैसे तौलते? है? क्योंकि महल अब मौजूद नहीं कि इस कमरे से कौन झूठा कौन सच्चा और जब आप महल में थे तब ये कमरा मौजूद नहीं था दो चीजों को तोलने के लिए मौजूदगी साथ-साथ चाहिए ये भी हो सकता है कि रात का महल भी सच्चा रहा हो और आप इस महल में प्रवेश कर गए हो चेतना के एक द्वार और ये भी हो सकता है ये कमरा भी सच्चा। हो और ये भी हो सकता है कि जैसे महल झूठा था वैसे ही कमरा भी झूठा और किसी दिन आप जागे और पाए की वो कमरा भी झूठा था आधार क्या है? भारतीय प्रज्ञा की निष्पत्ति है कि हमारा आधार सिर्फ इतना ही है कि जो बदल जाता है वो सत्य नहीं बदलता हुआ स्वप्न है भीतर का स्वप्न भी बदल रहा है और बाहर का जो जगत है वो भी पृथ्वी बदल रहा है इसलिए हम उसको सत्य नहीं मानते इसलिए हमने जगत को भी माया कहा तो जब आप रात सपना देखते हैं तो वो जगत के विपरीत नहीं है जगत के बड़े स्वप्न में एक छोटा स्वप्न है स्वप्न के भीतर एक स्वप्न आपको पता भी होगा कभी आपने स्वप्न के भीतर अगर स्वप्न देखा हो आप स्वप्न देखते हैं कि सो रहे, आप स्वप्न देखते हैं भीतर कि खाट पड़े सो रहे ये सोया हुआ आदमी स्वप्न में और तब आप देखते हैं कि वो सोया हुआ आदमी एक स्वप्न देखा स्वप्न के भीतर स्वप्न और उसके भीतर स्वप्न हो सकते है जिनकी कल्पना बहुत प्रबल होती है वो कई सपनों के भीतर स्वप्न देख सकते हैं अक्सर कभी देख लेते हैं। ये बड़ा विराट भी स्वप्न है लेकिन स्वप्न का मतलब नहीं कि झूठ है स्वप्न से इतना ही मतलब है हमारा जो परिवर्तनशील है चेंजिंग है सब कुछ बदल रहा है इन में कोई भी चीज ठहरी हुई नहीं सब चीजें बदलती जा रही इस सूत्र को अगर ख्याल में रखा की परिवर्तन असत्य है और शाश्वतता नित्यता सत्य तो फिर भीतर भी काम बढ़ेगा तो ध्यान रखना कि वो जो दीवार पर मन की पर्दे पर चित्र बन रहे हैं वो सब परिवर्तित हो रहे हैं वो एक क्षण वही नहीं रहते आपके भीतर कोई विचार दो क्षण नहीं टिकता आया गया दूसरा आया तीसरा आया धारा चल रही चाहे भी पकड़ना एक विचार को तो पकड़ नहीं सकते मुठ्ठी से छूट छूट जाता है इसलिए तो लोग कहते हैं एकाग्रता में इतनी मुश्किल होगी क्योंकि जिसको आप बांधना चाह रहे हैं वो प्रवाह है जैसे कोई मुट्ठी में पारे को बांधना चाहे और बारह हजार टुकड़े होकर गिर जाए ऐसे आप भीतर कुछ भी पकड़ें वो भाग रहा है कुछ पकड़ आती नहीं दीवार पर बनी छायाओं पर ध्यान रखना चाहे वो छाया नर्क की हो चाहे, चाहे स्वरूप की चाहे कृष्ण की चाहे राम की चाहे क्राइस्ट की चाहे बुद्ध की एक बात ध्यान रखना क्या वो बदल रही बस देखते रहना गौर से क्या वो बदल रही अगर वो बदल रही हो तो समझना की सत्य नहीं है सिर्फ एक चीज नहीं बदलती है वो आपका केंद्र है वो आपकी चेतना है वो कभी नहीं बदलती आकाश में बादल घिरते हैं वो बदल जाते हैं आकाश नहीं बदलता जिसमें घिरते वो वही बना रहता है बादल घिरे तो बादल न घिरे तो आए तो जाए तो वर्षा करें तो न करें तो वो जिस आकाश में बादल घेरे हैं वो वही है। फूल खिल जाते हैं तो फूल गिर जाते हैं तो वृक्ष उठते हैं विलीन हो जाते हैं पृथ्वी बनती हैं, नष्ट हो जाती हैं, संसार आते हैं खो जाते हैं वो जो आकाश उन्हें घेरे हुए है वो वही है। सब बदल जाता है सिर्फ ये फैलाव स्पेस ये शून्य महाशून्य ये वही है ये उदाहरण के लिए कह रहा हूँ ठीक ऐसे ही चेतना के आकाश में बहुत कुछ आता है स्वर्ग आते हैं नर्क आते हैं जन्म आते हैं मृत्यु आती है पशु बनते हैं आप पक्षी बनते हैं आप पौधे बनते हैं आप पत्थर बनते हैं देव बनते हैं दानव बनते हैं ग्रस्त बनते हैं संन्यासी बनते हैं बहुत बहुत रूप आते हैं सिर्फ वो भीतर की जो चेतना का आकाश है वो भर खाली वही का वही बना रहता है सदा तो जब तक वहां न पहुंच जाए तब तक आपको परिवर्तन मिलता ही रहेगा और जहाँ जहाँ परिवर्तन है वहां वहाँ समझने की स्वप्न है असत है सावधान ये सावधानी इसलिए बरतनी है कि एक दिन इस परिवर्तन को छोड़ते छोड़ते इलिमिनेट करते करते निषेध करते करते वो जगह आ जाएगी जहाँ अचानक आपको पता चलेगा अब यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है वही है सब स्वप्न देखा सुबह जाग के पाया हो गया सुबह जागी दुनिया देखी सांस फिर नहीं फिर आई वो झूठ हो गई सच लेकिन दोनों हालत में सब चीजें बदल जाती है वो जो जाग कर देखा वो भी बदल जाता है जो सो के देखा वो भी बदल जाता है सिर्फ देखने वाला नहीं बदलता है वो जिसने रात सपना देखा वही सुबह जाग की दुनिया देखता है वही वो नहीं बदलता है दृष्टा नहीं बदलता है होश नहीं बदलता है परिवर्तन है बाहर शाश्वतता है भीतर, परिवर्तन है गाड़ी का चाक, चाकता है गाली गाड़ी की ली की जिसपे चाक घूम रहा है धीरे धीरे इस चाक से हटते जाना हटते जाना हटते जाना हटते जाना केंद्र पर आ जाना जहाँ कोई परिवर्तन नहीं है जब तक इस अपरिवर्तित का पता न हो तब तक हम स्वप्न में ही भटकते हैं स्वप्न बहुत तरह के हो सकते हैं भले आदमी के स्वप्न बुरे आदमी के स्वप्न पापी के पुण्यात्मा के महात्मा के सब स्वप्न है जब तक उसका पता ना चल जाए स्वप्न देखने वाले का तब तक सावधान एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि सक्रिय ध्यान के प्रयोग में हो महामंत्र का उपयोग हम करते हैं। इस्लाम के अनुयायी मानते हैं कि इस मंत्र का उपयोग करने से सब कुछ फना नष्ट हो जाता है अर्था वे लोग शहर में हु की ध्वनि करने के पक्ष में नहीं इस संबंध में कुछ कहें बात तो सच है ये मंत्र है तो फना के लिए समाप्त हो जाने के लिए मिट जाने के लिए लेकिन ये मिट जाना और बड़े हो जाने का उपाय है सूफियों ने इस मंत्र का प्रयोग किया है ये अल्लाहू का आखिरी हिस्सा है सूफी साधक अल्लाह से शुरू करता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह की गूंज उठाता है जैसे ये गूंज सघन होती जाती है अल्लाह का रूप अल्लाह अल्लाहू हो जाता है, अपने आप हो जाता है अगर आप जोर से तेजी से भीतर चिल्लाएंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह तो धीरे दीर धीरे आप पाएंगे अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू होता जा रहा है अपने आप हो जाता है इसको करना नहीं पड़ता जब ये गूंज और तीव्र हो जाती है और जब दो अल्लाह के बीच जगह नहीं छोड़नी होती जरा भी जगह नहीं छोड़ते एक अल्लाह पर दूसरा अल्लाह चढ़ने लगता है तब ला जब लानी होती है और सघन करते हैं इसे और कंडेंस करते हैं तो लाभी छूट जाता है और ऊ रह जाता है फिर हु की ही रह जाती ये हु मंत्र निश्चित ही फना के लिए इस मंत्र का साधक उपयोग करता है अपने को मिटाने के लिए अपने को समाप्त करने के लिए ये अपने ही हाथ अपनी मौत को निमंत्रण है इस साधारण मौत को नहीं जो शरीर की उस महामृत्यु को जो कि अहंकार की और मन की है जो कि मुझे बिल्कुल मिटा देगी क्योंकि ये जिसको हम मौत कहते हैं ये बिल्कुल नहीं मिटाती सच तो ये मिटाती ही नहीं और भी सच ये है कि यह हमें मिटने से बचाती है जब एक शरीर बिल्कुल गल जाता है अगर हम उसमें ही रह आए तो मिट जाएंगे, तो ये मौत हमें नया शरीर दे देती जैसे कि कोई आपके पुराने मकान को गिरते खंडहर को देख के कहीं इसमें मिट न जाओ आपको निमंत्रण दे कि आओ मेरे नए मकान में बस जाओ तो मौत मिटाती नहीं सिर्फ आपके खंडहर को हटाती है और नया ज्यादा स्वस्थ ज्यादा ताजा शरीर आपको दे देती फना सुफियों का सब है उसका मतलब है वास्तविक मौत वो वास्तविक मौत सच में ही आपको मिटाती है वो जो भीतर मैं का भाव है उसे छिन्न भिन्न कर देती है इस हु में वो राज छिपा है जो आपके मैं के भाव को तोड़ता है मैं भी क्या है क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं को एक ध्वनि कैसे तोड़ेगी आपको पता नहीं मैं भी एक ध्वनि है मैं भी क्या है एक ध्वनि है उसके विपरीत ध्वनिया भी है जिनका उपयोग किया जाए तो वो विखर्जित हो जाएगी टूट जाएगी नष्ट हो जाएगी हजारों साल की साधनाओं के बाद उन ध्वनियों को खोज लिया गया है जो एंटीडोट है मैं एक स्वर है हूं भी एक स्वर है का स्वर एंटीडोट विपरीत औसत ही और, और इसलिए डर भी पैदा होता है कि मैं मिट जाऊंगा तो घबराहट भी पैदा होती है पर नगर में प्रयोग करने से डरने की कोई जरूरत नहीं डर पैदा होता है डर पैदा होता है लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नगर में जो है उन सभी को बिना फन हुए बिना मिटे वास्तविक जीवन नहीं मिलेगा लेकिन घबराहट भी ठीक है क्योंकि तो आदमी अपने को बचाना चाहता है सोचता है कहीं कोई मिटने का उपाय न हो जाए आपको ख्याल ना होगा अगर एक आदमी बाप बीच में बिठा लेना बारह आदमी चारों तरफ हाथ बांध के जोर से हु का हूंकार करना शुरू करें, तो आदमी कपना शुरू हो जाएगा और घबराना शुरू हो जाए वो न भी करे तो भी हुतर एक भय पैदा करता है एक बहुत मजेदार घटना घटी भरोसे योग्य नहीं इसलिए अब तक मैंने कही नहीं एक सन्यासी है आनंद विजय जबलपुर में नगर के बाहर एक एकांत स्थल पर उन्होंने अपना रहने की जगह बना ली और वहां उन्होंने हु के इस महामंत्र का प्रगाड़ता से प्रयोग शुरू किया कभी ज्यादा मित्र भी इकट्ठे होकर करते अकेले तो वो करते ही दो चार जो उनका परिवार थे वो तो करते ही बड़े जोर से बीमार पड़े बीमारी में एक जुम्मन की हालत करीब करीब सन्नीपात जैसी हो गई लेकिन जब इधर सन्नीपात होता है तो कभी कभी उधर के द्वार खुल जाते कभी कभी जब इधर से आदमी बिल्कुल मरने के करीब पहुंच जाता है तो कुछ चीजें उसे दिखाई पड़ने लगती हैं, जो जिंदा आदमी को कभी दिखाई नहीं पड़ती क्यूँकी वो मौत के करीब सर गया जिंदगी से दूर हट जाता है कोई 106 डिग्री उनको बुखार था और सन्नी बात की हालत थी तब उनको ऐसा लगा कि उनके कमरे में कई प्रेत आत्माएं खड़ी और वो सब उनसे कह रही कि तुम ठीक न हो सकोगे जब तक तुम जो हु नगर के बाहर देवताल पर तुम जो हु उच्चार कर रही जब तक तुम बंद नहीं करोगे तुम ठीक न हो सको हम सब आत्माए बहुत दिन से रह रही है तुम्हारे हु के उच्चार से हम बहुत भयभीत हो गए होश में आने भी उनको ये याद रहा उन्होंने मुझे लिखा पत्र और कहा कि मुझे भरोसा नहीं आता की सचो मेरी कोई कल्पना ही हो सकती कोई ख्याल ही हो सकता बाकी फिर दो बार ये घटना और घटी अब तो वो चेहरा भी पहचानने लगे और वो सारी आत्माएं चाहतीं तुम यहाँ से हट तो हमारा आवाज यहाँ बहुत दूर से है और अगर तुम यहाँ हु रहे तो या तो हमको हटना पड़े ये तुम यहाँ से हट जाओ ये कल्पना हो सकती है लेकिन एक और कारण मिला जिससे लगा की कल्पना नहीं है आनंद विजय को भी चिंता थी कि यह कल्पना तो नहीं इसलिए उनकी निष्ठा भी साफ है उनको भी भय है कि किसी को कहूं या न कहू तो क्योंकि बिल्कुल स्वप्न हो सकता है और उनको भी भरोसा नहीं आता कि कोई प्रेतात्मा इस हुआ से घबरा सकती सिर्फ जांच के लिए उन्होंने प्रयोग किया उसी समय उसी के थोड़े दिन पहले लामा कर्मप्पा ने मेरे संबंध में कुछ कहा था वो उन्होंने पढ़ा था कर्मप्पा ने यह कहा था कि मेरा एक शरीर तिब्बत की एक गुफा में सुरक्षित है पुराने जन्म का वह निन्यानवे शरीर सुरक्षित हैं उसमें एक शरीर मेरा ऐसा कर्मप्पा ने कहा था तिब्बत में उन्होंने कोशिश की है कि इन हजारों वर्षों में जिन शरीरों में कुछ विशेष घटनाए घटी हैं उनको प्रयोग की तरह सुरक्षित रखा है क्योंकि तो वैसी घटनाएं दोबारा नहीं घटती और आसानी से नहीं घटती और कभी कभी लाखों साल बाद घटती है जैसे किसी व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र के खुलने के साथ ही उसकी हड्डी में छेद हो गया जहाँ तीसरा नेत्र तो ऐसी घटना कभी लाखों में एक, साल, एक बार घटती वो जो तीसरा छेद है तीसरे आंख तो कई लोगों की खुल जाती है लेकिन वो छेद सभी को नहीं होता कभी जब वो छेद हो जाता तो तीसरी आंख अपनी पूर्णता में खुलती तब वो छेद होता है तो फिर वैसी खोपड़ी को वो सुरक्षित रख लेते हैं या वैसे शरीर को सुरक्षित रख लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की काम ऊर्जा पूरी उठी और उसके मस्तिष्क फाड़ के ब्रह्मांड में लीन हो गई तो वहां छेद हो जाता है वो छेद कभी कभी होता है बहुत लोग लीन होते हैं। लेकिन ऊर्जा इतनी धीमी-धीमी और इतने लंबे अंतराल में लीन होती कि छेद नहीं होता, बूंद-बूंद कभी कभी सदन इतनी त्वर से ये घटना घटती है कि पूरी ऊर्जा मस्तिष्क को फोड़ के और लीन हो जाती तो छेद हो जाता तो उस शरीर को वो सुरक्षित रखते ऐसे उन्होंने अब तक मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे बड़ा महाप्रयोग किया शरीर उन्होंने रखे। तो, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये सच है ये मेरी अवस्था जब मैं सनिपात जैसी अवस्था में हो जाता हूँ मुझे खुद ही भरोसा नहीं आता की मैं होश में हूँ या पागल हूँ अगर ये सच है और अगर मैं इतने करीब पहुंच जाता हूं प्रेतात्माओं के, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन सा शरीर है निन्दान न कौन से शरीर मेरा है तो मैं गिनती कर लू अगर मुझे दिखाई पड़ जाए और वही निकले तो मैं समझूंगा कि कुछ जो हो रहा है वो सच है। उन्होंने मुझे खबर की मैंने कहा प्रयोग करो उन्होंने मुझे खबर की कि वो तीसरा शरीर है एक दो तीन वो तो भूल भरा है लेकिन फिर भी ठीक है उन्होंने दूसरे छोर से गिनती की वो तीसरा शरीर नहीं है वो संतानवे शरीर है पर फिर भी सच है वो शरीर रखे और शुरू से गिनती की जहां से उन्होंने समझा कि प्रारंभ है वो प्रारंभ नहीं अंत लेकिन तीसरा वो गिन पाए ये बड़ी गहरी बात है संदान विवाह है लेकिन अगर उल्टा गिना जाए तो तीसरा हो सकता है तो मैंने उनको कहा कि तुम गबराव मत जो हो रहा है वो तो ठीक हो रहा है तुम जारी रखो और एक घटना और घटेगी उसकी प्रतीक्षा करना वो घटना भी घट गई वो बीमार पड़ते चले गए और वो हटना उनको बार बार कहती चली गई, और उन्होंने मैंने कहा तुम स्पष्ट कर देना कि यहाँ से मैं वाला नहीं हूँ यह ये हु यहाँ जारी रखेगा तुम्हें रुकना हो तो रुको तुम्हें भी सम्मिलित होना हो तो सम्मिलित हो जाओ भागना हो तो भाग जाओ मैं यहाँ से हटने वाला नहीं जिस दिन उन्होंने ये संकल्प पूरा कर लिया उस दिन दूसरी आत्माएं उन्हें दिखाई पड़ी और उन्होंने कहा कि तुम जारी ही रखो हम भी उसी स्थान पर रहने वाली आत्माएं हैं, लेकिन हम आत्माएं हैं और ये जो उपद्रवी आत्माएं हैं जो तुम्हारे हु से परेशान हैं, ये हट जाएं तो हम पे भी बड़ी कृपा हो भरोसा न उस जगत की बातें लेकिन तकलीफ हो सकती है लेकिन जिन मित्रों को ऐसी तकलीफ होती हो उनको समझाना कि परमात्मा के रास्ते पर होना होने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं अपने को मिटाना ही होना होगा अगर चाहते हो उसे पा लेना जो फिर मिटता नहीं है मृत्यु ही अमृत का द्वार है सहज स्वीकार से जो मृत्यु को पकड़ लेता है मृत्यु उसके लिए समाप्त हो जाती है जो अपने को बचाता है वो खोता है और जो खोता है वो सदा के लिए बचा लेता है Someone has asked that this this meditation seems to be sheer madness. It is, and it is for a purpose. It is madness with a method. It is consciously chosen. and you cannot go mad voluntarily remember madness takes possession of you only when you can go mad it's you go mad voluntarily that's totally a different thing you are basically in control and one who can control even his madness will never go mad you can go mad any mood because you have accumulated all that which is necessary to go into madness everyone is just on the verge i am reminded of an incident one of the greatest philosophers of this century william james who once went to which is a madhouse at maddasalem he was one of the first men positive and one who wrote much about human mind its mechanism and its working he visited the madhouse he began suddenly said looking at the marits he became suddenly worried a deep anguish overcame he came back but he couldn't sleep that night and in the morning he was trembling a fears a deep fear Isaac has been worried Artemis His wife began to disturb and disciples his students began to disturb they said what has happened to you your face looks pale that pale are you ill but you were okay yesterday you were okay and all the and everything was good What has happened to you in that madhouse? Williamson said. A thought came to me. I saw one of my old friends there. He was sane, as sane as anyone. Once. Now he is mad. Now. And he couldn't do anything to prevent it. A thought came to my mind: if I, the next day, tomorrow, I am taken possession by madness, how I can prevent it? Man is helpless. this friend of mine was as thin as me or even more he couldn't do anything she has become mad our horse can become mad and nothing can be done to prevent it that helpless helplessness makes me sad i couldn't sleep any moment the madness can come and i shall not do anything to prevent it I'm on the watch and william kenns remained sad for his whole life can you could forget that mad friends who was only okay one and no linking and bringing back from that world of madness in the moment anybody can become mad but i would have managed to talk to the limitins otherwise i would have said him something can be done to prevent it go mad voluntarily <laughs> use madness as a method to be relieved from it throw it out of the system don't let it accumulate and depressing it allow it to escape from you don't preserve it this looks paradoxical those who look look so sane are mad within and any moment their layer of sanity can be broken that layer is is empty anything can break it and temporarily you all go mad if someone insults you that layer is broken and it erupts you explode what is your anger temporary madness again you put yourselves back together repaired and along then engage Again, you are sane, but your sanity is just so-so. Any moment, anything can make you mad. Your sanity is just hidden madness. My method teaches you to throw that hidden madness out. Don't allow it to remain in your system. it is spacious don't accumulate it release it and if your total madness is released there is no possibility of you are going to ever match and once you can feel a non-mad being within you have gone beyond you have transcended only a buddha is impossible to go mad everybody else can go mad only the buddha and what a buddha only because he has thrown all madness out when the division is throwing madness out when there will be no poison within he will have a different quality of being he can fly he become wakeful And then bliss is not something that happens to you. It is not something which comes from without. It is something that arises in you. It is something which is your inherent nature. Then bliss is not accidental. It is you. It is your nature. It is your power. your being you are very addictive then no one can take this bliss from you and all of these layers of hidden madness is thrown out completely your sense of bliss can start functioning freely it cannot become a continuous history as in verse So this stone out, this block, and allow the inner source of bliss to flow. Not only that, you will be blissful. <laughs> even others will get the infection. When you are sad, you make others sad. You may know it or not know it. When you are ill, you make others ill. because others are us so others we are linked together existence is a togetherness nothing happens to you without it's happening to others also we vibrate into each others we bend it into each other yourself you and you affect others you know in the west there is a therapy they call it family therapy or group therapy and they say that if one member of the family is mad then the whole family has to be treated because the whole family is bound to be mad otherwise how one member could become mad and all of the whole family is treated the one member can be helped but if you go deep then why only the whole family one or the whole society and why only the society why not the whole world we are part of the whole world this group therapy will not help we need a world therapy but who is going to help because the, the cyber analyst himself is mad the helper is also helpless the guide himself is misguided so everything is just a temporary arrangement one man helping another can guess letting to be help by someone else blind living blind and you cannot wait for the whole world to be treated you will not you're not going to be here for ever if the whole world is mad if the madness is something like an ocean surrounding us all and you cannot wait there is no time as group therapy are even world therapy is not going to help only one thing can be of help you as an individual please don't accumulate madness throw it out as you release it once the madness is released The source of your bliss opens, becomes flowing. The river is there. You will be filled by it, and then you will be overflowing. And your overflowing bliss will help all else who are around you. It will penetrate them. health is also infectious as disease you may not have heard about it but health is infectious but if disease can be infectious why not health and if there are germs of disease i tell you there are germs of health but they are more subtle and if there are currents of madness i tell you There are currents of bliss. They are more subtle, more delicate, more invisible. Release your madness, and then soon you will find you are religion, a blissful current also, a river of life flowing. It goes on and on. Whenever one becomes a Buddha. The whole world participates in it. The world may know, may not know, but whenever there is a Buddha, the whole world flowers in a certain way, becomes more aware, alert, blissful, silent. Now get ready to be met. Thank you, Nita.